दरअसल विक्रांत अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर स्थित बेंच पर बैठकर अपने कैब के आने का इंतजार कर रहा था ये कैब उस होटल की तरफ से भेजी गई थी जहां पर विक्रांत आज रुकने वाला था। थोड़ी देर तक और इंतजार करने के बाद आखिरकार होटल वालों की कैब एयरपोर्ट पर विक्रांत को रिसीव करने के लिए पहुंची गई विक्रांत और रूही एक साथ कैब में बैठे और सीधे ही होटल पहुंच गए अब तक रात के एक बज चुके थे और विक्रांत अभी थोड़ी देर आराम करना चाहता था ताकि अगले दिन वो अपना काम फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर सके होटल पहुंचने के बाद विक्रांत वहां पर एक और रूम बुक करने लगा ताकि उसमें रूही अकेले रह सके लेकिन रूही दूसरा रूम बुक करने से मना करने लगी वो एक ही रूम में विक्रांत के साथ रहना चाहती थी आखिर में उसने विक्रांत के साथ एक ही रूम में रहने के लिए उसे कन्विंस कर लिया था एक रूम लेने के लिए जिद करने के पीछे रूही ने विकांत को कई कारण गिनवा दिए थे पहला कारण तो ये था कि वो एक और रूम बुक करवा कर पैसे नहीं वेस्ट करना चाहती थी दूसरा कारण उसने ये दिया कि अभी उसके पास कोई आई प्रूफ नहीं है ऐसे में दूसरा रूम लेने के लिए उसे अलग से आईडी देनी पड़ेगी जो कि उसके पास नहीं थी रू का बहाना है विक्रांत को इस तरह की सिचुएशन याद आने लगी जब वो एक बार नैना के साथ होटल के रूम में रुका हुआ था तब वो पूरी रात सो नहीं पाया था रात भर वो नैना के साथ मस्ती करता रहा गया था लेकिन नैना की बात और थी और रूही की बात दूसरी है पहली बात तो रूही को लेकर विक्रांत के मन में कोई फीलिंग ही नहीं थी वो उसे ऐसी नजरों से देखता ही नहीं था बेशक रूही बहुत खूबसूरत थी और एक नज़र में वो किसी भी मर्द का दिल पिघला सकती थी लेकिन विक्रांत पहले से ही इतने भौरों का रस पी चुका था कि अब वो आसानी से अपना बेल्ट ढीला नहीं करता है इसके साथ ही अब विक्रांत एक स्पेशल टीम का लीडर है और उसके भी कुछ वसूल और सिद्धांत थे अब वो पहले वाला गैंगस्टर विक्रांत नहीं रह गया था जो कि लड़की देखते ही उसके ऊपर पागलों की तरह टूट पड़ता था अभी विक्रांत एक नहीं बल्कि दो दो सीरियस केस पर काम कर रहा है ऐसे में वो इस तरह के काम में फंसकर किसी भी सूरत में अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता था ऊपर जरूरी खुद इस केस की इम्पोर्टेंट क्लू थी उसके साथ वो भला ऐसी हरकतें कैसे कर सकता था रूही की जिद करने की वजह से विक्रांत अपने रूम में ही रूही को लेकर गया रूम में पहुंचकर उसने अपना सामान रखा और फिर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोने लगा महज पांच मिनट बाद ही जब वो हाथ मुंह धुलकर वापस लौटा तो उसने देखा कि रूही बड़े आराम से उसके बेड पर लेटी हुई थी जब विक्रांत की नजर उसको पड़ी तो फिर उसने मुस्कुराते हुए विक्रांत की तरफ देखकर कहा सर वो मुझे अकेले सोने में डर लगता है इसलिए मैं यही सो रही हूँ आपके बगल में अब तो हाथ धो गई थी भले ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के तौर पर विक्रांत के वसूल और सिद्धांत थे लेकिन फिर भी मेल हारमोन नाम की भी तो कोई चीज होती है इतनी सुंदर और हॉट फिगर वाली लड़की के साथ एक ही कमरे में होने के बावजूद भी विक्रांत ने अपने मेल हारमोन्स पर काबू रखा हुआ था ये उसकी समझदारी और दरिया थी लेकिन एक बिस्तर में एक ही कम्बल में इतनी हॉट लड़की के साथ सोने के बाद भी अगर विक्रांत अपने हारमोन पर काबू रखता है तो फिर उसकी बेवकूफ़ी कही जाएगी और किसी भी हालत में विक्रांत खुद को बेवकूफ साबित नहीं होने देना चाहता था अच्छा तो तुम्हें डर लग रहा है विक्रांत ने सिर लाते हुए कहा तो चलो तुम्हारा सारा डर भगाते हैं फटाफट अपने कपड़े निकालो और आ जाओ ब्लैकेट के अंदर रूही विक्रांत की तरफ देखकर चौंक उठी उसने विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा साइको हो क्या आप विक्रांत बैठ की तरफ बढ़ा और रूही बैट से बाहर आ गई रहो अकेले मैं जा रही हूँ रूही ने चिड़ते हुए कहा जाओ लेकिन सारा सामान यहाँ वापस रखकर जाओ मुझे केस का अपडेट भी लेना है विक्रांत ने बेड में बैठकर ब्लैंकेट से खुद के शरीर को ढकते हुए कहा जा रही हूँ डोर लॉक कर देना विक्रांत ने अपना मुँह ब्लैकेट से ढकते हुए कहा और हाँ सबका सामान चुराया करो लेकिन मुझसे चला की नहीं तुम्हारे जैसे हजारों लोगों से निपट चुका हूँ मैं विक्रांत अपनी पूरी बात खत्म करता उससे पहले ही रूई कमरे का दरवाजा बंद करके लिविंग एरिया में जा चुकी थी वो लिविंग एरिया में पड़े सोफे पर जाकर अकेले ही सो गई वैसे एक बार के लिए विक्रांत को थोड़ा बुरा भी लगा कि उसने रूही को रूम से बाहर निकाल दिया और खुद अकेले आराम से बेड पर सो रहा है लेकिन फिर वो ज्यादा सोच विचार किए बगैर ही अपनी आंख बंद करके सो गया था एक बार आंख बंद होने के बाद विक्रांत की आँख जब खुली तो फिर अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी अगले दिन सुबह पहले विक्रांत और रूही ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर अगले दिन केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम शुरू हो गया था उधर सोलन में बैठकर हर्षित ने रात भर जाकर केस पर काम किया था वो रूही की फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहा उसने रूही की फैमिली के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था उसने विक्रांत को बताया कि रूही के बायोलॉजिकल भाई थे लेकिन शादी सिर्फ सिर्फ अजय की ही हुई थी यानी कि रूही की बायोलॉजिकल माँ यानी की मीरा अपने घर की इकलौती बहू थी भले अजय ठाकुर का मूल घर गाजीपुर में था लेकिन ये लोग वहां से आकर लखनऊ में रहने लगे थे वहां पर इन लोगों ने अपना घर भी बना रखा था बाद में रूही के पिता अजय के जेल जाने के बाद से उनकी फैमिली टूट गई थी बाद में फिर मीरा की भी मौत हो गई और फिर अजय ठाकुर के जो भाई थे वो कहा गए कहा रह रहे हैं? उस खबर नहीं है ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा भी हैं या मर गए काफी खोजबीन करने के बाद हर्षित को अजय ठाकुर के सिर्फ एक भाई का पता लग सका था उसके बारे में भी इसलिए पता लग पाया था क्योंकि अजय के साथ ही उसे भी सात साल की सजा हुई थी और वो भी अजय के साथ बलिया जेल में बंद था उसका नाम विशाल था विशाल ठाकुर विशाल ठाकुर भी अजय के साथ ही स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया था और वो सम्बकी गैंग का मुख्य सरगना भी था जेल से निकलने के बाद वो कहा गया कुछ खबर नहीं लेकिन जेल प्रशासन से उसके घर का एड्रेस मिल गया था वो एड्रेस हाशिद ने विक्रांत को दे दिया था विक्रांत को पूरी उम्मीद थी की अगर विशाल ठाकुर पकड़ में आ गया तो फिर हो सकता है की अजय ठाकुर के बारे में और रूही की फैमिली की हिस्ट्री निकल सामने आ सके हर्षद ने विक्रांत को जो एड्रेस दिया था वो लखनऊ शहर के भीतर ही एक पुराने मोहल्ले के घर का एड्रेस था जब विक्रांत रूही को लेकर वहां पहुंचा तो पता लगा कि वहां पर विशाल ठाकुर नाम का कोई शख्स नहीं रहता है घर के मालिक से विक्रांत ने बात की तो पता लगा कि उसने पांच साल पहले ये घर विशाल से खरीदा था घर बेचने के बाद वो कहा गया किस हाल में है कोई खबर नहीं जब विक्रांत ने घर के मालिक से विशाल और अजय के बारे में जाना चाह तो फिर उसने बताया की वो दोनों शुरू से ही गलत काम में इन्वॉल्व थे अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे ये घर भी जुए में पैसे हारने के बाद कर्ज चुकाने के लिए बेचा था बाकी अजय के परिवार के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी वो लोग कहा हैं, जिंदा हैं भी या नहीं उसे कुछ पता नहीं था अंत में विक्रांत ने उस मकान मालिक को अपना फोन नंबर दिया और कहकर आया की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे तुरंत कॉल करे इसके बाद विक्रांत रोही के साथ मिलकर इस मोहल्ले के पुराने बने घरों को देखने लगा निश्चित तौर पर इसी मोहल्ले में कभी रोही का जन्म हुआ था इधर उधर भटकते भटकते दोपहर हो चुकी थी लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी तक हाथ नहीं लगी थी थक हार कर ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करने लगे लंच करते वक्त रोहि ने चिंता जाहिर करते हुए कहा सर सात दिन तो यू ही निकल जाएंगे, और अभी तक हमें तमिल स्टार के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका है रोहि ने चिंता जताते हुए कहा और अभी आप लोगों को अगर मेरी फैमिली के बारे में पता भी लग जायेगा तो आप क्या कर लेंगे फिर यही करेंगे की हम सब लोग रिजाइन दे देंगे और एटलीस्ट हमने तुम्हें जो अरेस्ट ही किया है तुम भी बहुत बड़ी क्रिमिनल हो तुम्हें पुलिस के हवाले करके अपने घर चले जाएंगे तुम चिंता मत करो विक्रांत ने जवाब दिया अरे सर आप तो इतने मजाक में ये सब कह रहे हैं जरा सी टेंशन नहीं हो रही रोहि ने हैरान होते हुए कहा सर आपको मजाक लग रहा है ये सब अगर आप लोग ये केस सोल्व कर लोगे तो फिर मेरी भी सजा कुछ कम हो जाएगी लेकिन अगर नहीं कर पाए फिर तो मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही निकल जाएगी